श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद पंचानबे एक अक्टूबर अट्ठारह भक्तों के साथ कीर्तनानंद पहला अधर के मकान पर आज अश्विन शुक्ला एकादशी है बुधवार एक अक्टूबर अठारह श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर से अधर के यहाँ आ रहे हैं साथ में नारायण और गंगाधर है रास्ते में एकाएक श्री रामकृष्ण को भावावेश हो गया श्री राम कृष्ण भावावेश में कह रहे हैं मैं माला जपूंगा छी ये शिव पाताल फोड़ कर निकले हुए शिव हैं लिंग। वे अधर के यहाँ पहुँचे वहाँ बहुत से भक्त एकत्रित हुए हैं केदार विजय बाबूराम आदि सब आए हैं कीर्तनिया वैष्णव चरण आए हुए हैं श्री राम कृष्ण के आज्ञानुसार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 ईश्वर की इच्छा से मुलाकात हो गई केदार विनयपूर्वक जो ईश्वर की इच्छा है वही आपकी इच्छा है श्री कृष्ण हंस रहे हैं दूसरा भक्तों के की साथ कीर्तनानंद अब कीर्तन शुरू हुआ अभिसार से आरंभ करके रासलीला कहकर वैष्णोचरण ने कीर्तन समाप्त किया फिर श्री राधा कृष्ण का मिलन गाया जाने लगा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 श्री राम कृष्ण विजय से पूछते हैं कैसा रहा विजय सुनकर तो मुझे आश्चर्य हो रहा है इसके बाद बड़ी देर तक कीर्तनानंद होता रहा तीसरा साकार निराकार की कथा चीनी की पहाड़ केदार और कई भक्त घर जाने के लिए उठे केदार के श्री राम कृष्ण को प्रणाम केदार ने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया और कहा आज्ञा हो तो अब चलें